शन्नु वातह सूर्यः, देवः <coughs> वातह वाता पवतापूर्य सूर्यः पजन्योर्षण तपतु, देवः परजन्यः शन अभिवर्षतु वातः वायु हमारे लिए कल्याणकारी होकर बहे सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी होकर तपे मेघ हमारे लिए चारों ओर से गरजते हुए ऐसी वर्षा करें जिससे हमारा पूर्ण कल्याण होवे मंत्र में हमारे जो जीवन के आधार हैं बड़े भूत मेघ है सूर्य है वायु है इन सब के विषय में प्रार्थना की गई है वायु के विषय में यहाँ कामना व्यक्त की गई है कि वायु हमारे लिए पवित्र होकर के कल्याणकारी होकर के बहे सुखकारक सुगंध और शीतल युक्त मंद मंद वायु तो ये जो विशेषण दिए गए हैं ये उपलक्षण के लिए है केवल शीतल वायु चलती रहे सुगंधित और मंद मंद ही चलती रहे वो तो क्या सुख हो जाएगा तो हम्म हो तो हो तो हो वर्षा होने से पहले तीव्र तीव्रवायु चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए जब तक तीव्र वायु नहीं चलेगी वर्षा आएगी कैसे कहीं से वायु ही तो वर्षा को लेकर के चलती है ना तो मंद मंद वायु तो ला ही नहीं पाएगी बारिश और शीतल ही शीतल वायु चलते रहे तो, तो भी सब चीजें ठंडी हो जाएगी ना फिर तो जाड़ा ही जाड़ा रहेगा फिर जो अन्य चीजें होती है सूखेगी नहीं वो उसमें आते हैं वो लग जाते हैं हम्म गर्म वायु होने के बाद भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं उससे ठंडी वायु में सारे जितने भी जीवाणु हैं हानिकारक जिन्हें मरते हैं बहुत गर्मी पड़ती है बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं ऐसे ही वायु जब सूखी चलेगी तब जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो मरते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने प्रकार के वायु चलते हैं बाकी का निषेध है यहां वायु तो जैसे चलती है वैसी चला करेगी आंधी भी आएंगे तूफान भी आएंगे सारा कुछ होगा और सभी आवश्यक है क्योंकि इनके बिना फिर संतुलन नहीं बनता है आंधी तूफान सारे के सारे संतुलन बनाने के लिए आते हैं तो संतुलन भी हमको आवश्यक होता है लेकिन यहाँ फिर भी ऐसा क्यों कहा गया कि ये चले तो इसका अभिप्राय है कि जब जब इनके अंदर असंतुलन आता है उस स्थिति में हम ऐसे ना हो जाएं कि हमारा बाकी चौपट हो जाए उस काल में भी हम ठीक ठाक सुरक्षित बच जाएं आंधी तूफान जो भी है इन सब चीजों से पहले ही हम रक्षा कर लें अपनी तो इनके जो दोष भाग है अर्थात तीव्र भाग हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उससे यदि बच जाएंगे तो बाकी समय में तो रहते ही हैं ठीक शेष काल में ठीक रहते ही है भूकंप रोज तो नहीं आता है ना एक बार भी भूकंप नहीं आए तो क्या होगा धरती जहां खड़ी है वहीं रह जाएगी उसके अंदर संतुलन नहीं बनेंगे उसके अंदर परमाणुओं में संतुलन बनता है इससे क्योंकि जल जल करके उससे धुआं निकलता है ना आग निकलता है उसके अब ये बदलते रहते हैं जलते रहते हैं और गोश से निकलते हैं तो उसको भरने के लिए फिर चाहिए ना जगह मतलब खोल हो जाएगा फिर वो तो जैसे दीवार के बीच से निकलती रहे कोई चीज तो एक दिन क्या होगा वो दीवार गिर जाएगी लेकिन ठीक से फिर से बैठ जाए ईट तो कुछ नहीं होगा न उसका ऐसी होता है भूकंप के कारण पृथ्वी के अंदर के बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती है उसके जो मूल अब होते हैं वो निकलते हैं तो अब फिर जगह चाहिए उसको बैठने के लिए इस कारण से फिर से अब क्या होता है उसमें भूकंप आके वो बैठ जाती है फिर स्थिति आप भी बैठते हैं तो हिला डुला के बैठते हैं किसी चीज़ को कोई चीज रखनी होती है तो कैसे रखते हैं एक बार हिला लेते हैं उसको ठीक हो गया अब तो इस कारण से वो भी हिला देता है उसमें भूकंप आकर के ठीक है संतुलन बन गया तो भूकंप भी संतुलन के लिए ही होता है मारने के लिए नहीं होता है मनुष्यों को पर पता नहीं होता है तो मारे जाते हैं फिर पता यदि लग जाए उसका या उस तरह से संतुलन बना के रहें तो नहीं मरेंगे उसमें भी भूकंप में पर जान पता नहीं होने के कारण मारे जाते हैं ऐसे आंधी तूफान जो भी आते हैं वर्षा काल में अधिकतम आते हैं ये तो उसमें हमको पता है ना कि आएंगे अचानक जब आते हैं तो कितनी सारी वस्तुएं हमारी नष्ट हो जाती है लेकिन जो नियत काल वाला होता है उसमें भी आंधी तूफान आते हैं उसमें नहीं होती है तो वहां क्या है पहले से हम सज्जा रखते हैं तैयारी रखते हैं सुरक्षा कर लेते हैं ऐसा होगा ठीक से रख लो इसको बाकी समय खुला रखते हैं उसको तो अभी जैसे गेहूं है भंडार सारे निकल के आ गए अब तो अब गेहूँ सारे पड़े हैं बाहर खेत में या कहीं पर भी और अचानक मान लो वर्षा आए अभी तो अब कितना बर्बाद होगा वो वर्षा काल में तो अंदर रख लेंगे उसको अब नहीं रखते हैं बहुत सारे गेहूं खराब हो जाएंगे इस तरह से ऐसी दूसरी चीजों के बारे में भी होगा सभी के बारे में प्राकृतिक रूप से यानी कि जो रचना हुई है संसार की उस रचना के संतुलन की दृष्टि से ये सभी के सभी हमारे लिए कल्याणकारक ही हैं इनमें कोई भी हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं है जीवन के विरोधी तत्व नहीं है इसमें सारे के सारे जीवन के अनुकूल तत्व हैं। किंतु हमारे लिए क्या होते हैं बीच बीच में ये दुखदाई भी बनते हैं वो हमारा संतुलन नहीं हो पाता है जैसे कि एक बात आई ना सत्या प्रकाश में कि संसार में जो लौकिक सुख है उसकी मात्रा अधिक है या दुख की मात्रा अधिक है mm. दुखती मात्रा। दुखती। संसार में संसारिक सुख की मात्रा अधिक है या दुख की संसार में दुख की संसार में सुख अधिक है दुख कम है लेकिन मिलता नहीं है ऐसा मिलता दुख अधिक है सुख कम मिलता है कारण यह है कि कहीं भी एक भी जगह असंतुलन हो गया ना तो अब वहां जो मिलने हैं सुख उसके आधार पर वो नहीं मिलेंगे अब कोई बालक ठीक ठाक जन्म लिया और ठीक ठाक जन्म लेने के बाद कोई दुर्घटना घट गई उसका पैर टूट गया अब बचपन में ही तो अब क्या होगा पूरा जीवन अब टूटा तो पैर है उसका अपना हाथ पैर टूटा है बाकी चीज़ें तो सब ठीक ही है ना धरती तो वैसी रहेगी बराबर ही जैसे है लेकिन उसके पैर अब नीचे हो गए तो वो पूरा जीवन दुखी तो रहेगा और क्या होगा ऐसे क्या होता है बाहर के संतुलन तो ठीक है एक जगह हम आपस में असंतुलित कर देते हैं सभी साधन सब कुछ ठीक है लेकिन हम क्या करते हैं फिर हम एक दूसरे की मानसिकता भिन्न होती है सोचने की विचारने की जो स्थिति होती है अपेक्षाएं अपनी होती होती है ना सबकी भिन्न भिन्न होती है उसके कारण हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर देता है और एक विरुद्ध करता है तो कईयों के फिर सारे वो विरुद्ध पड़ जाते हैं तो ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ जो संसार में समाज में राष्ट्र में कहीं भी है जो असंतुलन की स्थितियां हैं वो प्राकृतिक रूप से नहीं है उतनी अधिकतर मनुष्यों के द्वारा की हुई है विकरीत वो दुख जो हो रहा है ना उस दुख में बहु सर्वाधिक कारण मनुष्य आपस में है यही एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं दिन भर तो अब क्या होगा एक भी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो गया तो अब क्या होगा कितना ही खाने के लिए अच्छा है पहनने के लिए रहने के लिए सब कुछ अच्छा है लेकिन दो जहां रह रहे आपस में विरोध हो गया तो अब दुख तो लगातार ही चलेगा वो जितने दिन तक आप दोनों साथ रहते हैं झगड़ने वाले सारे साधन सुखकारी होते हुए भी वो सुख नहीं मिलने वाला है तो ऐसा होता नहीं है कि हमारा दूसरे के साथ विरोध नहीं होगा अपनी जो मानसिकता होती है दूसरे के साथ बटती नहीं है ये अनुकूल नहीं किसी किसी से बनती है बाकी सब के साथ तो विरुद्ध रहती है मानसिकता उस कारण से एक दूसरे की अनुकूल हम आचरण कर ही नहीं पाते वो उसके विरुद्ध चलेगा वो उसके विरुद्ध चलेगा वो उसके विरुद्ध चलेगा और दिन भर उसी को हम देखते रहते हैं तो मन तो हमारा उसी में लगा रहता है कैसे इसको करें बराबर तो शेष चीजें जो अनुकूल बनी हुई है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है या उसका परिणाम हम ले ही नहीं सकते तो आख खराब हो गई तो बाहर के कितने अच्छे दृश्य बना लो अब वो क्या करेंगे उसका वो ठीक ही नहीं होगा हो ही नहीं सकता संतुलन उससे तो मनुष्यों को जो स्वतंत्रता दी हुई है ना इसकी बौद्धिक कर्मों की इसके कारण कभी संसार में संतुलन नहीं बनेगा एक व्यक्ति आकर के कोई व्यवस्था बना देता है दूसरा जब नया आता है तो पूरा उल्टा करता है वो क्योंकि उसके अनुकूल नहीं होती है वो सारा फिर से नया निर्माण करेगा वो वो पिछले में जितना भी धन लगाया जो भी था आधा खुदा बचा था वो सारा फिर गया वो पूरा ये भी नहीं कर पाएगा उसको क्योंकि अगले की बाले के अनुकूल इसका होगा ही नहीं वो रहना है नहीं इसको पूरे समय तक तो कुछ ये निर्माण करके जाएगा फिर ये बिगड़ जाएगा इतने महापुरुष संसार में उत्पन्न हुए ना हर किसी ने जीवन दिया है बलिदान दिया आदर्शों की रक्षा के लिए लेकिन उनके जाते ही पीछे से बिगड़ जाता है झट दूसरा फिर उसको बिगाड़ देता है तो कितना ही कोई भी मर लेगा संसार के लिए तो मैं इसको ठीक करके जाऊंगा लेकिन वो वही का वही मिलेगा बिगड़ा हुआ ये क्योंकि दूसरा झट बिगाड़ देता है उसको आकर के वो रहने नहीं देता उसको उस से तो इसलिए संसार में कभी भी संतुलन नहीं बनेगा सुख की स्थिति बनेगी नहीं क्योंकि तो सभी को किया नहीं जा सकता एक जैसा और एक जैसा कर दिया जाए वो सुखी नहीं रहेगा फिर वो पड़तंत्रता आ जाएगी ना फिर पड़तंत्रता के कारण सब कुछ अनुकूल होते ही भी फिर प्रतिकूल है वो करने की छूट नहीं है तो करने की छूट है तो परस्पर में समन्वय नहीं होगा और परस्पर में समन्वय किया नहीं जाए तो वो अपने को पूरा नहीं अनुकूल होगा तो इस कारण से क्या होता है संसार में सुख सर्वाधिक अधिक होता हुआ भी उपलब्धि नहीं है उसकी अब उपलब्धि नहीं होने के कारण कहा गया कि दुखी है फिर ये संसार को भी दुख बना दिया ना फिर बाद में आध्यात्मिक क्षेत्र में इसीलिए संसार में दुख अधिक है ये चलता है रखनी पड़े सिद्धांत यह होता है कि दुख अधिक है हाँ, की से, साधनों के से सुख अधिक है जो कितने साधन है अब एक व्यक्ति खराब है लेकिन बाकी सब तो खराब नहीं होंगे ना साधन तो खराब नहीं होंगे सूरज खराब तो नहीं होगा ना पृथ्वी खराब तो नहीं होगी चांद खराब नहीं होगा ऐसे जल है वायु है ये थोड़े ख़राब होते हैं जितना हम खराब करते हैं पानी को उतना ही खराब हुआ है सारा पानी तो खराब नहीं होता है समुद्र का पानी जैसे पहले था आज भी वैसे ही है जहाँ तक हम नहीं पहुँचे अब हम उसमें गंदे डालते हैं प्लास्टिक डाल रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं या जहाज़ चलाते हैं इन सब के कारण वो फिर विकरीत हो रहा है फिर भी सारा नहीं हो रहा है न सारा बिगड़ जाए तो मरी जाएंगे एक ही दिन में मर जाएंगे फिर तो इतना मतलब उसको दूषित करने के बाद भी फिर भी वो बचा रहता है तो कितनी सुरक्षा की गई होगी उसके पीछे वायु को हम दिन रात कितना अधिक मतलब विकृत कर रहे हैं फिर भी जीवित तो है ना इसी में इतना बिगाड़ने के बाद भी फिर भी हम इसी से जी रहे है तो इसके लिए मतलब ये कितना अच्छा होगा पहले बिगाड़ने के बाद भी इतना अभी भी है काम करने लायक तो जब नहीं बिगाड़ा जाए तो कितना अच्छा हो सकता है वो? ऐसे जल है वायु है सभी चीजें जो आरंभ में जो निर्मित है प्रकृति क्रम से निर्माण क्रम से वो सभी के सभी हमारे लिए क्या है सभी कल्याणकारी ही हैं। यहाँ उस बात को ही केवल कहा है ये सब हमारे लिए कल्याणकारी है तो हम इनके अनुकूल चलने का प्रयास करेंगे अर्थ ये होगा यहाँ पर ये हमारे अनुकूल हो गए यानी हम इनके अनुकूल हो गए ये तो जहा है वही रहेंगे करना तो क्योंकि बिगाड़ते हम ही हैं बिगड़ते हम हैं अपने को बिगाड़ते हैं अधिकतर खाने पीने में जैसे अब खराब कर लिया शरीर को कुछ का कुछ उल्टा खा लिया तो अब चावल तो वैसे ही रहेगा गेहूं तो वैसे ही है लेकिन अपने को नहीं पचना है वो, तो बिगाड़ना तो हमें हुआ है ना उसमें थोड़े बिगाड़ हुआ तो पहले बिगाड़ हम करते हैं अब फल है फल में अब वो जो भी होगा खाद डालते हैं रसायन डालते हैं जो भी है वो अपने आप पहले तो नहीं था खराब बीज तो उसका अच्छा ही था ना पहले लेकिन हमने अब फिर उसको दूषित किया बिगाड़ दिया अब जैसे वैज्ञानिक कर रहे हैं उसको विकास के नाम पर बिगाड़ते हैं उसको जो अब वो स्वास्थ्य के लिए उतना अनुकूल थोड़े होगा जैसे पहले वाला था बीज वो नहीं हो सकता है उतना अब वो बना हुआ भोजन अब क्या करेगा शरीर को बिगाड़ देगा क्योंकि वो चीज अब इसमें जाएगी तो इसको भी आ, अंदर से बिगाड़ेगा ना वो अब तो वही चीज इसके अभी बनेंगे जो कि बिजाती अधिक है इसके सजाती कम है तो अब क्या होगा मूल को ही ढीला करेगा वो करके इस कारण से व्यक्ति का क्या होता है अब शरीर इतना स्वस्थ बनता ही नहीं है वो चाहे व्यायाम कर ले चाहे कुछ भी कर ले इतना तगड़ा बनेगा ही नहीं मजबूत नहीं बनेगा क्योंकि मूल ही उसका बिगड़ा हुआ है जो खा रहा है अन्न वो अन्न ही बिगाड़ के खा रहा है तो अब वो अन्न से बना हुआ शरीर कैसे होगा इतना पक्की मिट्टी की दीवार और ईंट की दीवार एक जगह एक जैसी तो नहीं हो सकेगी ना तो वो अब तो दीवार ही मिट्टी की बन रही है तो ईंट वाली जैसी होगी नहीं वो हो। क्योंकि ईंट ही कच्ची डाल रहे हैं उसमें तो ए, इस तरह से क्या कर किया जा रहा है कि हर चीजों को मतलब वायु के प्रतिकूल हम चलते हैं वायु प्रदूषण हम ही करते हैं अथवा वायु के अनुकूल नहीं चलते हैं प्रातः काल की जैसी वायु होती है बिल्कुल अच्छी होती है चार बजे के बाजू ब्रह्म ब्रह्म होता है लेकिन इस काल में अगर हम बाहर ही नहीं निकलेंगे अंदर ही अंदर कमरे में पड़े रहेंगे तो वो वायु जो शुद्ध वायु हमारी आनी चाहिए शरीर में वो तो आएगी नहीं कभी अंदर वाली ही रहेगी पड़ी रहेगी तो शरीर को जितनी स्वस्थता होनी चाहिए वो कहाँ से आएगी आएगी नहीं हो तो बाहर तो है भरी हुई लेकिन हम हाँ नहीं जाएंगे उसके पास अब इतने बड़े बड़े नगर बना दिए आदमी निकलेगा तो कहां निकलेगा घूमने भी जाना चाहेगा तो कहाँ घूमेगा वो जहां भी जाएगा धुआं ही धुआं रहेगा कितना ही कुछ कर लोगो शुद्ध वायु है तो लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं ऐसी बना ली अपने रहने की जगह तो वो मिलेगी नहीं वायु तो वो कल्याणकारी होगी कहां से तो ये क्या है अपनी ओर से बिगाड़ है हमने ऐसी अपनी घोसला बना लिया कि बाहर निकलना ही नहीं उससे निकल ही नहीं सकते अब घंटा घंटा इतने इतने बड़े नगर हैं घंटों घंटों चलते हैं गाड़ी में तो भी बाहर नहीं निकलते अब वो कहाँ घूमने जाएगा आदमी कहीं घूमने की जगह रहने की नहीं जगह हो रही है घूमने की कहाँ से करेंगे अभी रहना ही कठिन हो रहा है पचास पचास मंजिल के भवन बनाते हैं उसके में रहने वाला कहाँ घूमने जाएगा बरामदा ही उसके लिए नहीं होता है पार्थ पार्थ पार्थ पार्थ पार्थ सारे थोड़े घूम पाते हैं उसमें दस मंजिल पर रहता है पार्क नीचे रहता है वो बिजली नहीं रही उसके पूछ में तो वो क्या होता है लिफ्ट की बिजली मान लो नहीं है वो घूमने के लिए कैसे आएगा वहां से सारे नहीं घूमते फिर भी वो तो पार्कों में बूढ़े बैठते जा करके जिनको कुछ करना नहीं होता है खाली लोग होते हैं वो बैठते हैं घूमने वाले के लिए जगह ही नहीं अब तो उसमें घूमने से क्या होगा इतने दुख? दूर दूर जैसे ये हवा यहाँ खुली जैसे हवा है वो अंदर नगरों के बीच वाली हवा थोड़ी ऐसी होगी तो नहीं घूम भी नहीं सकेंगी मतलब वो चीज नहीं आएगी फिर भी घेरे के अंदर ही होते हैं ना वो तो चारों तरफ फिर भी गाड़ियाँ घूमती रहती है बीच में पार्क नाम से तो बना हुआ है वो लेकिन है चारों तरफ घेरा किसका वो धुआँ ही धुआं भरा है वहाँ भी तो वो वायु तो आएगी नहीं जब तक तो धारा नहीं चलती है इसकी धारा तो चलती नहीं वहाँ वायु की एक तरफ से आए और निकल जाए पानी जैसे अब उसका तालाब का है वो खराब क्यों जल्दी होता है नदी का पानी नहीं होता है खराब नदी का पानी हर समय नया आता है वो पानी वहाँ का है वो चल देता है वहाँ से और चलने से गति करने से भी उसके आपस में जो कूढ़े होते हैं वो बैठते जाते हैं एक जाति के जल होंगे वो आएंगे ना एक साथ जो बी होंगे वो हटेंगे उसके कारण चलने के कारण खड़ा वाले में होता ही नहीं है ये इसलिए अपना देखते नहीं ये तालाब दिन में ख़राब हो जाता है यह पानी अगर पड़ा रहे चार दिन भी नहीं चलता है नदी में बरसों तक तो कुछ नहीं होगा चलता रहे पानी तो, तो वही हाल वायु का भी है वायु में अगर नहीं आती है धारा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लाए तो वायु शुद्ध नहीं हो सकेगी वो तो, तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी घर की जो बंदी हुई वायु है वो शुद्ध नहीं हो सकती किसी तरह से तो चारों तरफ भवन है या जो कुछ भी है वहाँ बहुत तेज नहीं आती है वायु तो नहीं आएगी तो शुद्ध वायु बिल्कुल होगी नहीं चाहे कुछ भी कर लो आँखों का तो बन जाएगा वो आँखों से तो दिखिएगा सब कुछ ठीक ठाक है घरों में ही नहीं बना लेते हैं अंदर दीवार के अंदर झरने भी होते हैं उनके सब कुछ होते हैं लेकिन वो मोटर चलाते हैं फिर झरना चलता है उनका अब वो झरना में क्या रखा हुआ है मोटर के झरने हैं वो झरना है क्या पर वो फिर भी वो देख के कहते हैं ये झरना है हमारा तो घरों के अंदर भी होता है वो तो घर के ऐसे हो गए तो ये कल्याणकारी नहीं है सीधे हमारा संबंध प्राकृतिक रूप में इन वस्तुओं के साथ होना चाहिए खुली वायु हमको मिलनी चाहिए तो इसको कहेंगे शन्ना वाता पवताम कहा है यहाँ पर बात हमारे लिए वायु हमारे लिए कल्याणकारी होकर बहे खड़ा रहे ऐसा नहीं कहा गया यहाँ पर तो वायु जब तक बहती नहीं है तब तक कल्याणकारी नहीं हो पाएगी एक जगह खड़ी हुई वायु हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होती है तो इसका अभिप्राय ये होगा हमें ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए रहने की सहने की अन्य चीजों की जिसमें हमको खुली वायु प्रवाह वाली वायु हमको मिलती रहे वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सभी चीजों के लिए कल्याणकारी होगी <coughs> ऐसी शीतल सुगंध आदि वायु है अब इसके लिए क्या करना होगा वायु हर समय किसी न किसी चीज को ढोरती है गंध को तो अब सुगंध की चीज ही नहीं है तो ढोएगी कहाँ से वो अपने आप वायु में तो कुछ होता नहीं है ये वो भी तो कहीं से उठा के चलेगी ना तो उसके लिए फूल पेड़ पौधे जो भी होंगे वो चाहिए वहाँ से निकल के जंगल से निकल के होगी आएगी वायु तब तो वो अच्छी चीज़ लाएगी और जंगली नहीं रहेंगे तो लाएगी कहाँ से ढोकर करके फूल नहीं है पेड़ पौधे नहीं हैं तो सुगंध निकलेंगे कहाँ से सुगंध नहीं निकलते तो वायु कहाँ से लाएगी तो इसलिए होगा कि ऐसे फूल सुगंध आदि भी चाहिए फिर तो है यज भी करना चाहिए यज से भी होगा और पेड़ पौधे ये फूल फाल आदि होते हैं ना ये सब भी होने चाहिए ये सब उसको सुगंधित करते हैं वायु को शुद्ध भी करते हैं सुगंधित करते हैं तो इनके होने पर वायु अब लेकर के चलेगी अच्छी चीजों को तो वो मंद और सुगंध वाली वायु चलेगी <coughs> उसके बाद ये है कि भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग तरह की वायु चलती है तो उस उस काल में हमें उस उस ढंग से अपनी तैयारी रखनी चाहिए तब वाता हमारे लिए पर अनुकूल होगा इस तरह सन्नास तपा तो सूर्य हमारे लिए तपे कल्याणकारी होकर तपे सूर्य के लिए होता है कि जितने गर्मी जैसे तीव्र होती है ना अपने काल में तो तीव्र गर्मी अगर ठीक ठीक होगी तो वर्षा फिर ठीक होगी अगर इसमें ठंडक रह गई गर्मी में तो वो वर्षा नहीं हो पाएगी फिर अगले बार तो गर्मी के लिए ये भी जरूरी है कि हमको बहुत तीव्र गर्मी भी होनी चाहिए अपने को अब ये नहीं लगेगा अच्छा बहुत तेज धूप होगी वो सीधे शरीर के लिए तो अनुकूल नहीं पड़ेगा लेकिन अगर शरीर के अनुकूल केवल धूप पड़ती है तो बारिश की दृष्टि से वो नहीं हो पाएगा अनुकूल तो वो हमको महंगा पड़ेगा शरीर को जैसे वातानुकूल में रखते हैं ना वो वातावरण बाहर आने के लिए प्रतिकूल होता है उतने के लिए तो अनुकूल पड़ता है पर बाहर के लिए वो प्रतिकूल पड़ता है शरीर की के सामर्थ उसमें घटती है लगता तो है कि बढ़ जाती है पर वस्तुतः तो तो घटती तो है बाहर के वातावरण का जो उसमें प्रतिकार करने की क्षमता होती है वो नहीं रहती उससे तो यहाँ हमारा सूर्य भी इसी तरह से होगा कहने का मतलब अपने शरीर को इतना समर्थ बनाना चाहिए कि भले ही अत्यंत तीव्र धूप है वो भी हम सहन कर जाएं इतना होना चाहिए दिन भर उसी में पड़े नहीं रहना है लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़ा बाहर निकलना पड़े धूप में तो वहीं जैसे पेड़ होते हैं मुरझा जाते हैं ये लताएँ है आपकी जैसे होती है रोज़ ये रोज गर्मी में मुरझा जाती है शाम को फिर जाके ठीक होती है लेकिन आग को देखो वो दिन भर पड़ा रहता है धूप में कभी नहीं मुरझाता है वो तो दोनों ये बहुत कोमल है कोमलता के कारण क्या है गर्मी से झुलस जाती है वो कठोर होता है तो कठोर होने पर कितनी तीव्र होती है गर्मी और कुछ तो खैर पौधे ही होते हैं वो गर्मी में ही एकदम हरे होते हैं खूब सूखी भूमि में उत्पन्न होता है वो वो जैसे कांटे वाले होते हैं न पौधे जितने आग, आग, आग है या वो एकट को भी कहते हैं और और एक वो होती है ना फूल जिसमें आते हैं पीले पीले नागपनी नहीं नागपनी नागपनी भी है नहीं वो नाम बोल गया हमें छोटे छोटे होते हैं पौधे उसके पीले पीले फूल आते हैं कंटकारी है ये सब उसी दिन आते हैं गर्मियों में भयंकर गर्मी में जितनी भयंकर गर्मी होती है उस समय ये निकलती है और एकदम हरी भरी होती है तो वैसा भी नहीं बनना है कहने का मतलब है कि हम वो इसीलिए वो होती है कि उनके अनुकूल शरीर है उनका इस कारण से भयंकर गर्मी भी उनके लिए बाधक नहीं होती है तो अपने शरीर को इतना बनाना चाहिए गर्मी यदि आपको बहुत अधिक सहन हो जाती है तो ठंड भी सहन हो जाएगी ठंड को यदि सहन नहीं करते हैं तो गर्मी सहन नहीं होगी शीतकाल में जाड़ों के काल में अगर रजाई में पड़े रहते हैं तो गर्मी में बिना पंखे के काम नहीं चलेगा वो चलाना ही पड़ेगा पंखा लेकिन शीत को आपने सहन किया है बहुत अधिक तो गर्मी में भी सहन कर लेंगे उसको उसी कारण क्या होता है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो आती है वो फिर दूसरे वातावरण को रोकती है वो शरीर वस्तु तरमी कम नहीं हो जाती है ठंड कम नहीं होती है वो तो अपने अनुसार रहेगी तो अपने शरीर को ही संकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए गर्मी में गर्मी को सहने का प्रयास करना चाहिए जाड़ों में ठंड को सहने का प्रयास करना चाहिए तो इस अगर शरीर को हम ठीक ठाक रहते हैं तो सूरज की जो तपन है वो हमारे लिए अनुकूल हो जाएगी सन्नस तपतूँ तो शारीरिक दृष्टि से भी सूर्य हमारे लिए ठीक तपे यानी हमको उसकी तपन सहन हो जाए और फिर उसके कारण वर्षा की स्थितियां बनती है सूर्य अच्छा तपता है तो जाड़ों के दिनों में मान लो वर्षा होती है या हवा चलती है माघ के महीने में बताते हैं जितनी देन हवा चलेगी उतने दिन वर्षा कट जाएगी निरुप होती है कुछ ऐसा समय होता है उसके और कुछ बर् हवा विशेष चलती है उस काल में तो वर्षा फिर होती है ऐसे कुछ होते हैं पूरा पूरा ध्यान नहीं है मुझे तो काल में भी अगर शीत पूरी तरह से आती है तो गर्मी ठीक से आएगी वर्षा आ गई और नहीं कुछ हो गया तो नहीं आती है तो यहाँ सूरज में यद्यपि कोई अंतर नहीं आएगा वो अपने ढंग से चल रहा है उसमें बिगाड़ नहीं होता है बिगाड़ सा, समान सारा हमारा यहीं से होता है वो अभिप्राय यही होगा हम अपने को ही उसके अनुकूल बनाए सन्ना कनिकृदेव वर्षा के लिए है मेघ के लिए है कि ये प्रत्येक वर्ष वर्षा एक समान हो ऐसा कभी नहीं होगा पीछे के काल में जब यज्ञ का होता था ना दिन सभी लोग यज्ञ करते थे तो भी अकाल पड़ता था कारण ये होता है कि वर्षा संतुलित नहीं हुआ करती है कभी भी है, है ना उपनिषद आदि में देखो ना उसमें एक आता है ना वो उसका हाथी वाला उसको खाने को नहीं मिला तो जूठा पानी दिया उसको तो वो उसमें थोड़े होगा कि धन से भरे थे वो तो मांगने मांग रहा था खाने को वो भी नहीं मिलता था उसने कहा था लो मेरे पास सूखा चना है तो भरे भरे बिना तो काल के कैसे वो स्थितियाँ होगी तो स्थितियाँ तो उस समय भी होती थी पर उसमें फिर बाद में लोग करते थे यह ज्यादा वस्तुता ऐसा नहीं होगा कि कैसे कोई भी तो वैदिक राज्य हो जाए कोई राज्य हो जाए सूरज पर तो किसी का राज्य नहीं होगा ना वो तो वैसे ही चलेगा उस प्रकृति के ही नियम ऐसे होते हैं सर्वदा एक स्थिति नहीं रहती आप अपने शरीर को देखो खूब अच्छा मतलब संतुलित व्यायाम भी करते हैं संतुलित खाते भी हैं तो भी क्या होगा एक जैसी स्थिति नहीं मिलेगी शरीर की क्योंकि इसमें रोज परिवर्तन दूसरे अंगों में हो जाता है संतुलन तो हम एक स्तर पर बना पाते हैं ना लेकिन परिवर्तन इसके मूल में होता है उस परिवर्तन के कारण असंतुलित स्थितियां बन जाती है वही बाल्यकाल में जो दूध घी खाते जा रहे हैं उसी से शरीर बढ़ रहा है लेकिन युवा होने के बाद कुछ दिनों के बाद अब क्या होगा वही भोजन नहीं होगा अनुकूल चाहे कुछ भी कर लें आप उतना नहीं पचा सकते तो ये पाचन अंदर से कम हो गया ना तो अब संतुलित अब उतना ही खा लेते हैं फिर तो अब क्या होगा उल्टा ही होगा वो तो यहाँ जो हानि हो रही है मतलब अंतर वो भीतर से होता है उस अंतर के कारण संतुलन नहीं बनता है तो जैसे अपने शरीर में पूरे संसार में यही होगा पृथ्वी में सूर्य में चंद्र में सभी में होते हैं ऐसे नए नए परिवर्तन सब में होते हैं उस परिवर्तन के कारण एक संतुलित असंतुलित स्थिति आ जाती है फिर बाद में धीरे धीरे वो होता है नियंत्रित क्योंकि बनाया हुआ है हिसाब से सारा का सारा तो नहीं बिगड़ सकता हो फिर भी पूरा पूरा नहीं चलेगा एक समान चलते रहे जैसे गाड़ी चलाते हैं इंजन तो बराबर तेल नहीं उसमें डालते हैं ना उसको भी कम अधिक कम अधिक करते रहते हैं उसको ऐसे इसमें भी होगा कम अधिक कम अधिक होता रहता है गतिशील चीज़ कोई भी लगातार गति एक जैसी नहीं चला करती है तो सभी में में चांद में सभी में आता रहता है अंतर उस अंतर के कारण वो असंतुलित स्थितियां होती रहेगी फिर भी एक सामान्य स्थिति बनी रहती है उसके लिए यहाँ पर कहा गया मेघ जो है हमारे लिए इसमें इसकी विशेषता इतनी बताई कि जो गर्जन युक्त मेघ होता है वो हमारी इस सस् के लिए फसल के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है बादल जितने अधिक गर जाएंगे बिजली चमकेगी और बिजली जितनी अधिक चमकती है उतना वो उर्वरा शक्ति बढ़ती है इसकी पृथ्वी के अंदर या वायु के अंदर वातावरण में भी वो अधिक उर्वरा शक्ति बनती है तो इस कारण से बादल गरज गरज के बरसेंगे तो फसल भी अच्छी होगी वो हो भी स्वाभाविक होती है ये जो डालते हैं ना आप ये घास पर वर्षा करते हैं ये इस वर्षा से उतना लाभ नहीं हो सकता है ये छिड़काव करते हैं ना बारिश का ये कृत्रिम बारिश है इस कृत्रिम बारिश से वो उस बारिश का फल नहीं हो सकता है कभी भी क्योंकि इससे खा उर्वरता नहीं बनती है इसकी पानी की मात्रा तो हो जाती है ठीक है उसकी लेकिन मात्रा के साथ साथ और चीज़ें जो होनी चाहिए वर्षा जो होती है उसमें तो बाहर की चीज़ें मिल के आती है जो अंतरिक्ष के अंदर हैं बहुत सारे पदार्थ हैं खाद जैसे होते हैं ऑक्सीजन आदि दूसरी गैसें जो बोलते हैं हाँ तो ये उस पानी में मिलके आते हैं इसलिए वर्षा का पानी जितना लाभकारी होता है इसके लिए यहाँ वाला नहीं होगा इतना वो ढंग भले दिखता है वर्षा कर रहे हैं जब नहाते हैं उसमें फवारे में नहाते हैं तो फवारे में का स्नान और बारिश का स्नान भी किया हुआ स्नान बराबर थोड़े होगा बारिश वाले जैसे नहीं हो सकता है फोारे का स्नान दिखेगा कि बारिश में ना आ रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आएगा इससे उसके तो लिए उत्तम जो होती है वर्षा यानी गर्जन वाली जो वर्षा होती है बिजली कड़क करके जो होती है वो हमारे फसलों के लिए मुख्य रूप से लाभकारी होती है तो ऐसे होता रहे इसके लिए अपने को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा वो तो जैसे है उसी नियम से चलेगा वो इसमें इतना किया जा सकता है कि ये ये यज्ञ वर्षा को नियंत्रित करने के लिए और मेघ को यज्ञ उसका कुछ समाधान है पूरा नहीं करेगा ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो थोड़ा ही करेंगे ना इससे आप कितना डालेंगे अंतरिक्ष में पदार्थ और यहाँ कितनी मात्रा चाहिए उसके लिए अब देखो एक बार वर्षा होती है तो कितना पानी होता है वो अब इतना छिड़काव करना हो तो कितना लगेगा यहाँ वो पांच मिनट में कितना छिड़क देता है सारा तो कितना पानी होगा उसमें तो वो मात्रा चाहिए नहीं इतनी मात्रा हम कहाँ से कर पाएंगे या जिससे भी इतनी मात्रा घी की और किसी की तो पहुंचा नहीं सकते जितना उसमें मात्रा चाहिए तो नियंत्रित पूरा नहीं होगा इससे फिर भी बहुत अधिक होगा घरते न मतलब आप इतना पर्याप्त रूप में करते रहिए वहां ऐसा हो जाएगा ये नहीं होगा आपकी ओर से मात्रा जाती रहनी चाहिए बाकी मात्रा तो वही बनाएगा जैसे यहाँ है ना धरती में जो खेत में पानी देते हैं ये भी उड़ करके ऊपर जाता है तो इससे भी बादल बनेंगे लेकिन इससे थोड़े बादल काम आ पूरा होगा उसके लिए तो समुद्र चाहिए बिना समुद्र की पूर्ति थोड़ी हो पाएगी वर्षा की पूर्ति धरती पर कितना ही पानी अलग है लेकिन समुद्र के बिना इस पानी से मैदान वाले पानी से नहीं होना है पूर्ति इसको उसके लिए तो समुद्र वाला ही पानी चाहिए वहीं से होगी पूर्ति तो ऐसे ही आपके दिए हुए से सृष्टि की पूर्ति नहीं होगी आपका कर्म हो जाएगा पूरा तो इसलिए करते रहना उसके अनुकूल है ये इसलिए अपनी ओर से तो करते रहना चाहिए जहां तक हो सकता है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे वाले से ही हो जाएगा पूरा वो ईश्वर की बाला ही चाहिए हमको हर हालत में अपने आप से अपनी सारी पूर्ति नहीं कर सकते तो चाहे मेघ की स्थितियाँ हैं वातावरण की स्थितियाँ हैं वो सारी की सारी हमको होना तो ईश्वर वाले से ही पूर्ति है अपनी तरफ व्यवस्था से कुछ नहीं होगा अब जैसे जितना ही बांध बना लीजिए अगर वर्षा नहीं होती है तो चाहे जितना ही अच्छा नहर बना लो क्या कर लेंगे उससे आप जितने ही अधिक बिजली बना लीजिए लेकिन सूरज नहीं उगता है तो क्या होगा उससे पूर्ति कभी नहीं कर सकते बिजली से जीवन नहीं चलेगा कभी भी कोई विकल्प चाहे ना कि हम बिजली बना करके सूरज का विकल्प बना ले ऐसा कभी नहीं हो पाएगा प्रकृति के साथ कृत्रिमता का कभी नहीं होगा बराबरी नहीं हो सकती है कुछ भी कर लो जी नहीं सकते हम अपने बल पर जो को करते हैं तो गर्मी हाँ और पहले बताया थी, गर्मी तो करते थे, हैं। जब में हुई तो कच्चा खाते थे नहीं कच्चा खाते थे पूरा कच्चा नहीं खाते थे आयुर्वेद भी तो आरम का ही है नी तो मंत्रों से ही आया है तो उसमें सारा कच्चा खाने का तो नहीं है पका करके ही खाने का है संस्कृत करके खाने का है उसमें भी सीधा सीधा कच्चा जानवरों की तरह नहीं खाने का वो कुछ चीजें कच्ची होगी कुछ चीजें सारी कच्ची नहीं होगी कुछ पका करके खाने के लिए होगी कुछ संस्कृत करके खाने के होगी कुछ थोड़े भून करके खाने की होगी वो सबकी अलग अलग है मात्रा एक तरफा नहीं है कुछ भी फल है जैसे ये तो पेड़ में जो पकते हैं ना ये तो वो कच्चा माना जाएगा और वो अपने आप में तो पका हुआ है लेकिन गेहूं थोड़े कच्चा होगा अनुकूल फिर ये तो अनुकूल नहीं पड़ेगा चना तो पड़ जाएगा गेहूं नहीं पड़ेगा अनुकूल इतना तो प्राकृतिक वाला ये सब एक तरफा वाले हो जाते हैं एक तरफा नहीं काम करता ये सभी का संतुलन चाहिए इस प्रकार से हमें हर समय अपने इन प्राकृतिक साधनों के अनुकूल अपने को बनाने का प्रयास करना चाहिए मूल अभिप्राय ये है मंत्र का और प्राकृतिक साधन सभी के सभी हम हमारे हाथ में नहीं हैं और इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा और ये ईश्वर के नियंत्रण में है तो सीधी सी बात आई हमारा जीवन ईश्वर के नियंत्रण में है ईश्वर की कृपा पर हमारा जीवन टिका हुआ है तो इस कारण से हम हर समय ईश्वर के अनुकूल बने उनसे उनकी प्रार्थना करें उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें यही मंत्र